मुंबई शहर हाँ मेहिंद सर एक बात बताइए कि मुंबई में ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करता है मुंबई मुम्बई म्युनिसपल कॉरपोरेशन है ये बात आता है ट्रांसपोर्ट जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठते हैं और तीसरा होता है मुंबई का ट्रैफिक पुलिस तो ये तीनों के जो कामों का बंटवारा है वो इस तरह होता है कि वो प्लानिंग अथोरिटी होती है ये बेसिकली रोड बनाना बनाना आ, बनाना, बनानाइन क्रॉसिंग बनाना रोड के मार्किंग्स बनाना रोड के ऊपर जो भी साइनेजेस लगती है सिग्नलिंग सिस्टम तैयार करना ये सारी चीजें जो है ये प्लानिंग अथॉरिटी करती है दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ये करता है की आपकी आ, गाड़ी का परमिट है या टैक्सी है या क्या है इस परमिट जो मोटर व्हीकल एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट का एन्फोर्समेंट करती है मतलब उसके नियमों का जो भी के ऊपर कितना फाइन लेना विदाउट हेलमेट होगा तो कितना फाइन लेना अमुमन, अमुमन पूरे देश भर में ये ₹100, रुपे, ₹200 रुपे, आ, के करीबन ऐसे ही है है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर मतलब कई बार लोगों को ऐसा सुना है कि आप फाइनस क्यों नहीं बढ़ाते आप ये क्यों नहीं करते आप वो क्यों नहीं करते आप, करते, आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं घटाते गाड़ियों को रजिस्टरी क्यों नहीं करते हैं कॉन्जेशन का प्रॉब्लम से हम पड़ सकते हैं तो इन सब चीजों के लिए वहां तो पुलिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है हालांकि कुछ फोरम है कुछ बॉडीज होती है जहां पर इन सभी का मिल होता है और वहां पर ये प्लानिंग लिया डिसीजन लिया जाता है जी मिली सर एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की नया सेंट्रल मोटर एक्ट बना हुआ है तो ये क्या है नजर अभी सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली होने वाली है इस साल में ही हमें नया अमेंडेड सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट मिल सकता है इसमें ये फाइन जो है ये सौ रूपए के बदले हजार रूपए पाँच सौ रूपए के बदले पाँच हजार रूपए ऐसा कम से कम दस गुना इसमें खुद होने की के चांसेस है दूसरा इम्पोर्टेंट यह कि जैसे मैंने बताया कि की सेंट्रल मोटर बैंकल एक्ट में फाइन की खुलती हो रही है तो इससे एनफोर्समेंट करना आ, आसान हो जाएगा आ, क्योंकि आ, अभी जो लोग सौ रूपए फेंक के चले जाते थे वो हजार रूपए और बार बार अभी मुंबई शहर में नया इलेक्ट्रॉनिक चलन सिस्टम हमने शुरू किया है तो ये इलेक्ट्रॉनिक चलन सिस्टम आ, ऐसा है की शहर भर में बाटे है तो हमारे लोग जो है अभी पाउ की पुस्तक का सिस्टम बंद हो गया है और अभी जो भी चलन करता है वो इसी के ऊपर चलन करता है इस कैडेट के ऊपर तो इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये पता चलता है कि आप बार बार करके अगर कर रहे हो तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी मुंबई में हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक चलाव सिस्टम जो शुरू किया है इससे ट्रैफिक की स्थिति इम्प्रूव करने में बहुत मदद होगी इसके साथ ही साथ मुंबई पुलिस जो है ये पूरे देश भर में पहली बार तो पुलिस है जो कम्प्लीट कैशलेस हो गयी है इसका मतलब ये की हम मुंबई वालों को तो पुलिस शहर में कहीं पर भी कैश डील नहीं करेगा हमारा कोई भी बंदा जो है ये कैश नहीं स्वीकारेगा हमारा जो आपको जो फाइन भरना होगा वो या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ई वॉलेट जैसे पेटीएम हो गया या फिर आ, आपको वोडाफोन एप जैसा है बाकी कई इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स है आ, ऐसे कर सकते और अगर आपके पास कैश ही है तो हमने वोडाफोन के स्टोर्स के साथ टायब किया है आप वहां पर जाके वोडाफोन के स्टोर में पैसे भर सकते हैं तो इसका इस मतलब ये शॉर्ट कि मुंबई वहात तो पुलिस जो है ये कहीं पर भी कैश को हाथ नहीं लगाएगी तो ये बहुत बड़ा पहल है पूरे देश भर में पहली बार ये मुंबई वहातव तो पुलिस ने किया है और हमें उम्मीद है की इससे मुंबई वाह पुलिस की छवि भी अच्छी होगी और लोगों को भी बहुत अच्छी सहूलियत मिलेगी अच्छी सर्वे मिलेगी ओके मिलिंद सर एक और बात बताइए कि मुंबई शहर में सीसीटीवी चैनल के बारे में सुना है ये क्या है इसके बारे में बताइए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो मुंबई वाह है वो है ना सीसीटीवी चल रहा है जो मुंबई शहर भर में सैतालीस सौ हुए हैं उन्हें शहर को सर्वेलेंस करने के लिए उन कैमरों की सहायता से मुंबई ऑब्जर्व करते रहती है उन कैमरों को और उसमे जो भी ट्रैफिक वायोलेशन करते हुए नजर आता है उसकी तस्वीरें खींचकर उसको एस एम उसको नीचे तक पहुँचा दिया जाता है और ये, ये बहुत इम्पोर्टेंट है की उसको चलन आता है एस एम द्वारा तो उसमें उसके फोटोज भी रहते हैं तस्वीरें भी रहती है और आ, उसका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का डेट्रेस भी रहता है मतलब आपको आपने देख लिया वाकई अपने गलती की थी मांग लिया तो आप वही से वही उसका पेमेंट भी कर सकते है इसका मतलब ये इनशोर्ट की आपको कहीं पर भी वहां तो का सामना करने की जरूरत नहीं है तो आ, हमारी कोशिश है की जितना कॉन्टैक्ट फ्री हो सके उतना कॉन्टैक्ट फ्री इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये ट्रैफिक पुलिसिंग किया जाए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 नाइनटी पर विशेष मुलाकात मुंबई से हमारे साथ मिलिंद बारम्बे सर जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी बातें ट्रैफिक पुलिस मुंबई ट्रैफिक पुलिस के बारे में बातें हो रही हैं और क्या कुछ नया हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और लोगों को किस तरह से सहज यात्रा करने में सुविधा हो इसके लिए कौन कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में बातें हो रही है तो काफी अच्छा आप सभी को लग रहा होगा तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं मिलिंद बारम्बे जी ऐसी बात करेंगे बहुत अच्छी बातें और भी आगे हम सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुनाए रेडियो नाइन टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो ए भाई दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाई चलो, आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाई तू जहां आया है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में मुंबई से हमारे साथ मिलिंद बारम्बे सब्जी जुड़े हुए हैं जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस तो आइए उनसे बात कर रहे हैं हम लोग बहुत ही अच्छी बातें मुंबई ट्रैफिक पुलिस के बारे में वो बता रहे हैं तो मुंबई में जैसे पार्किंग के बारे में अगर बात करें तो काफी पार्किंग की समस्या है तो इसके लिए मिलिंद सर क्या कुछ हो रहा है पार्किंग है पूरे शहर भर में गाड़िया रहती है और भी वाहन होता है ट्रैफिक में कॉन्जेशन होता है तो इसके लिए भारत पहली बार मुंबई वास्तव होने से नए हाइड्रोलिक ट्रेन आए हैं ये हाइड्रोलिक ट्रेन जो है ये कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी हो मतलब बड़ी से बड़ी पी हो इम सिक्स हो कोई एच हो क्यू थ्री क्यू कोई बड़ी एस भी हो तो ये हाइड्रोलिक ट्रेन जो है उसको आ, करने की क्षमता रखते हैं तो आ, मेरे ख्याल से अभी अभी सारे पुणे शहर भर में फैल रही है और इसका इम्पेक्ट भी अभी हमको नजर आना शुरू हो गया है तो हमारी उम्मीद है कि इन टॉइंग वैन के की मदद से पार्किंग की समस्या जो है वो कम करने में जरूर मददगार होगी तो कम से कम पार्किंग जो है ये डिसिप्लिन पार्किंग करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी जी बहुत ही अच्छी बातें बहुत ही अच्छा काम हो रहा है तो मिलनी सर एक और बात मैं पूछना चाहूंगा मुंबई ट्रैफिक एप्स बना है एप्स ये क्या है इसके बारे में बताइए ये ऐप कैसे काम करता है और कैसे एक आम आदमी इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने आप को सतर्क रख सकता है आ, ये एक, एक आप, आ, आ, किया है मुंबई ट्रैफिक पुलिस का एप मुंबई ट्रैफिक पुलिस पे तो मिलता है या भी मिलता है तो अपने में डाउनलोड कर सकते हैं और इससे जो है आप कोशिश है कि इसके जरिए आपको जो है ये ट्राफिक कॉन्जेशन के नोटिफिकेशन मिले कहीं पर गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है या कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पर बड़ा इवेंट होता है जिसकी वजह से ट्राफिक कॉन्जेशन होता है तो उसका इंटीमेशन आपको पहले ही मिल सके तो ये आ, ये सारी इसमें इस फीचर्स इस एम में है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप जो है ये आपको एम्पावर करने वाला है को करता है, पावरफुल तो बनाता है सिटीजन को और सिटीजन जो जो अदल्ट सिटीजन हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने आजू बाजू में हो रहे ट्रैफिक देखकर जो पहले सिलमिला उठते थे तो वो अभी सिमिलाने की बजाय के जरिए तस्वीरों में टैप कर ले और उसको खानी अपलोड कर ले तो वो तस्वीरों के सहायता से हम जो है इमीडिएटली उसके ऊपर रन जनरेट कर सकते हैं और जो ट्रैफिक वायटर गाड़ी है उसको पनिशमेंट हो सकती है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों से खुद के लिए उठाए ताकि हम आपको अच्छी दे सके मिले सर एक और बात बताइए कि ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन के बारे में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन कैसे काम करता है ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पहले बात शुरू किए अगेन्ट वास्तव पुलिस की हेल्पलाइन मुंबई वास्तु तो पुलिस की हेल्पलाइन तो हेल्प है ये एट फोर फाइव फोर ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन आठ चार पाँच चार नौ नौ एट फोर फाइव फोर ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन इस नंबर पे आप कभी भी फोन कर सकते हैं जानकारी देने के लिए या जानकारी लेने के लिए कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है इस जब जैसे जैसे प्रो करते हैं तो आपकी तस्वीर खींच लेता है और आपका रिपोर्ट और तस्वीर ये दोनों जो तो है हमारे सर्वर पे चली जाती है तो इससे जो है ये कोई भी इस रिपोर्ट से छेड़खानी नहीं, नहीं कर सकता है या कोई लोकल लेवल पे मैनेजमेंट करने की कोशिश नहीं कर सकता है तो अभी ये सिस्टम सबने साउंड प्रे है स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स लाए हैं की जिससे मतलब तो ड्रंक एंड ड्राइव का ड्राइवर अगर पकड़ा जाता है तो उसे कोई मैनेजमेंट करना मुमकिन नहीं होगा और उसको जरूर सजा मिलेगी और अच्छी सजा मिलेगी कोशिश हमारी यही है कि आप ट्रिंक से एंजॉय करें लेकिन ट्रिंक अगर ड्रंक डेट पे है तो कृपया करके गाड़ी ना चलाए या तो आपके साथीदार को गाड़ी चलाने बोलो या फिर आ, जैसे टैक्सी सर्विसेस है ओला उबर या बाकी टैक्सी सर्विसेस है से, उनकी हेल्प ले या फिर कोई ड्राइवर सर्विसेस की हेल्प लें ताकि आप भी सुरक्षित रह सके और बाकी रोड यूजर्स भी सुरक्षित रह सके महिंद सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हम सभी लोग किसी न किसी करियर के बारे में सोचते हैं तो आपका इस फील्ड में आने का कैसे हुआ देखिए मैं आ, मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ और यू पी एस सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम होता है इस एग्जाम के जरिए आई ए एस इन लोगों की का चुनाव होता है तो इसी सर्विस के जरिए मुझे आई बी एस आ, मिला हुआ है। आ, इस... एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि ट्रैफिक पुलिस जो है ये पहले से ही पुलिस में थी कि आप बाद में इसको इंक्लूड किया गया ट्रैफिक पुलिस तभी से आई है जब से रोड के ऊपर गाड़ियों की संख्या बढ़ते लगी है और बढ़ते बढ़ते वार्सों की समस्या निर्माण होने लगी तभी से मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉफ्ट अच्छा अच्छा जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान और गुजरात के काफी लोग आपको सुन रहे सर जी तो मैं चाहूंगा हम सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप एक संदेश जरूर दें आप सभी श्रोताओं से आ, आ, हमारी अपडेट रहेंगे वास्तव पुलिस का इंचार्ज के नाते आप मुंबई में हो गुजरात में हो राजस्थान में हो कहीं पर भी हो वास्तव पुलिस की हमेशा अपील रहेगी की आप रास्ते पर चलते वक्त आप लोग तो नियमों का पूरा पालन करें आ, ये ये हर कोई बोलता है लेकिन इसको तो अमल में लाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो नियम बनाए हैं ये आपके और हमारी सुरक्षा के लिए बनाए हैं मतलब तो तो अमूमन हम देखते हैं कि, कि किसी को मलेरिया होगा डेंगू हो गया और ट्यूबर हो, हो गया इन सब से मरने वालों टोटल मरने वाले लोगों से बहुत ज्यादा तादाद है ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की तो हम चाहते हैं कि हमारा पूरा शहर हमारा पूरा देश जो है ये वास्तुक के दृष्टिकोण से ऐसी हर लाइफ की हम कीमत करें और वो शार्ट होगा हमारे खुद से आप हर वास्तुक नियम का पालन करें खुद अगर बाइक चला रहे हो तो खुद हेलमेट पहने पीछे वाले को भी हेलमेट पहने पहनवाए अगर आप कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट सभी लोगों को पहनवाए ताकि आप सुरक्षित हो सके कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है लेकिन हम हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपकी गलती ना हो पर दूसरे की भी गलती अगर हो जाती है तो आपकी सुरक्षित रह और दूसरा भी सुरक्षित रहे इसलिए कभी भी ओवर स्पीडिंग न करे कभी भी सिग्नल जम्प न करे पेडेस्ट्रियंस को रिस्पेक्ट करें क्यूँकी पेडेस्ट्रियंस हम रोज की रोज आ, कभी ना कभी गाड़ी चलाते हैं या कभी ना कभी पैदल रोड पर चलते हैं तो का हमेशा रिस्पेक्ट करें और बाकी फिर जो सोशल है जैसे ऑन्की ना करें हमारे हमारी सोसाइटी जो है ये बहुत लाउड हो चुकी है बहुत हम ऊंचा सुनते हैं हॉल्स बजाते हैं और टेरिबल मतलब ये खाली कान के लिए ही हानिकारक नहीं है बल्कि पूरे के लिए हानिकारक है हमारा बीपी बढ़ता है हमारा मेंटल टेंशन बढ़ता है हार्ट के लिए यह हानिकारक है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें और शुरुआत हमारे खुद से करें। आप खुद भी रोड पर चलते वक्त सुरक्षित रहे और बाकी रोड यूजर्स योजना भी सुरक्षित रखे जी बहुत अच्छी तो नहीं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही कारण सा संदेश आपने दिया है थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस के बारे में बताने के लिए और कुछ खास संदेश में जैसे कि आपने खास पैदल चलने वालों का सम्मान करें यह आपने बहुत ही अच्छी बात बताया तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे जुड़कर बातें करने में और जो भी बातें आपने बताया उसे मैं कहूंगा की हमारे जो श्रोता इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो जरूर उसे अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी बताए मेरी शुभकामनाओं के साथ मुझे और सरजी को दीजिए इजाजत थैंक यू यू थैंक वेरी मच ऑल अ वेरी सेफ टू थाउजेंड थैंक यू सो मच सर आप सुन रहे हैं रेड मत वन नाइनटी पॉइंट फोर फैन सुनते रहो बहु